श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 118, 28 जुलाई 1885 ज्ञान मार्ग तथा शुद्धा भक्ति अब तक गृहस्वामी ने श्री राम के जलपान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की श्री रामकृष्ण स्वयं उनसे कह रहे हैं कुछ खाना चाहिए यदो कि माँ से उस दिन इसलिए मैंने कहा कुछ खाने को दो नहीं तो गृहस्थ का कहीं अमंगल ना हो गृहस्वामी ने कुछ मिष्ठान मंगाया श्री राम कृष्ण मिष्ठान खा रहे हैं नंद बसु तथा अन्य लोग श्री राम कृष्ण की ओर एक दृष्टि से ताक रहे हैं देख रहे हैं वे क्या करते हैं श्री राम कृष्ण हाथ धोएंगे जिस दस्तरी से मिठाई दी गई थी वह दरी पर बिछी हुई चद्दर पर रखी थी इसलिए श्री रामकृष्ण वहीं अपने हाथ नहीं धो सके हाथ धोने के लिए एक आदमी एक बर्तन पीकदान ले आया पीकदान रजोगुण का चिन्ह है श्री राम कृष्ण देख कर कह उठे ले जाओ ले जाओ गृह स्वामी ने कहा हाथ धोइए। श्री राम अन्य मनस्क हैं। क्या कहा क्या हाथ धोऊंगा श्री राम बरामदे के दक्षिण ओर उठ गए मड़ी को हाथ पर पानी डालने के लिए आज्ञा की मड़ी गड़ुए से पानी छोड़ने लगे श्री राम कृष्ण अपनी धोती में हाथ पोछ फिर बैठने की जगह पर आ गए समागत सज्जनों के लिए तस्तरी में पान लाए गए थे उसी में के पान श्री कृष्ण के पास ले जाए गए उन्होंने पान नहीं लिया नंद बसु श्री रामकृष्ण से एक बात कहूं श्री राम कृष्ण साहस क्या नंद पान आपने क्यों नहीं खाया सब तो ठीक हुआ इतना यह अन्याय हो गया श्री राम कृष्ण इष्ट को देकर खाता हूँ यह एक अपना भाव है नंद वह तो इष्ट ही में जाता श्री राम कृष्ण ज्ञान मार्ग और चीज है और भक्ति मार्ग दूसरी ज्ञानी के मत से सभी चीजें ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से ली जा सकती है भक्ति मार्ग में कुछ भेद बुद्धि होती है नंद तो यह दोष हुआ है श्री राम कृष्ण यह एक मेरा भाव है तुम जो कुछ कहते हो ठीक है वैसा भी है श्री कृष्ण गिर स्वामी को चापलूसों के संबंध में सावधान कर रहे हैं श्री रामकृष्ण एक बात के बारे में सावधान रहना चापलूस अपने स्वार्थ की ताक में रहते हैं प्रसन्न के पिता से आप क्या यहाँ रहते हैं प्रसन्न के पिता जी नहीं परंतु इसी मोहल्ले में रहता हूँ नंद बसु का मकान बहुत बड़ा है इस पर श्री राम कृष्ण कह रहे हैं यदु का मकान इतना बड़ा नहीं है इसीलिए उसे उस दिन मैंने कहा नंद हाँ उन्होंने जोड़ा साखों में एक नया मकान बनवाया है श्री रामकृष्ण नंद बसु का उत्साह बढ़ा रहे हैं कह रहे हैं तुम संसार में रहकर ईश्वर की ओर मन रखे हुए हो क्या यह कुछ कम बात है जिसने संसार का त्याग कर दिया है वह तो ईश्वर को पुकारेगा ही उसमें बहादुरी क्या है जो संसार में रहकर पुकारता है धन्य वही है किसी एक भाव का आश्रय लेकर उन्हें पुकारना चाहिए हनुमान में ज्ञान और भक्ति दोनों थे नारद में शुद्धा भक्ति थी राम ने पूछा हनुमान तुम किस भाव से मेरी पूजा करते हो हनुमान ने कहा कभी तो देखता हूँ तुम पूर्ण हो और मैं अंश हूँ कभी देखता हूँ तुम प्रभु हो और मैं दास हूँ और राम जब तत्व का ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम्ही मैं हो और मैं ही तुम हों राम ने नारद से कहा तुम वर लो नारद ने कहा राम यह वर दो कि तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो जिससे फिर तुम्हारी भुवन मोहनी माया से मुक्त न हो श्री रामकृष्ण अब उठने वाले हैं श्री कृष्ण नंद बसु से गीता का मत है बहुत से आदमी जिसे मानते और पूछते हैं उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है तुम्हें ईश्वर की शक्ति है नंद शक्ति सभी मनुष्यों में बराबर है श्री रामकृष्ण विरक्ति से यही तुम लोगों की एक रट है सब आदमियों की शक्ति कभी बराबर हो सकती है विभू रूप से वे सर्वभूतों में विराजमान है यह ठीक है परंतु शक्ति की विशेषता है यही बात विद्यासागर ने भी कही थी उसने कहा था क्या उन्होंने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम तब मैंने कहा अगर शक्ति की भिन्नता न रहती तो तुम्हें हम लोग देखने क्यों आते क्या तुम्हारे सिर पर दो सिंह हैं श्री रामकृष्ण उठे साथ, साथ सब भक्त भी उठे पशुपति साथ साथ दरवाजे तक आए